रूबी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखिए अभी तो नहीं पता चला है लेकिन हम बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेंगे विक्रांत ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आया बताइए क्या पूछना है रूबी ने कहा अब जाकर विक्रांत को केस से रिलेटेड बात करने का सही मौका नजर आया उसने तुरंत ही बात शुरू करते हुए कहा अच्छा आप, आपको टीना गांधी के बारे में पता है मतलब विजय ने आपको उसके बारे में कुछ बताया था हाँ टीना तो विजय के कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी न एक दो बार विजय ने उसके बारे में मुझे बताया था वो टीना और रोहन अच्छे दोस्त थे बताते थे कि अगर टीना के साथ हादसा ना हुआ होता तो आज भी वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बने रहते अच्छा तो उनका रिश्ता कैसा था विक्रांत ने अपनी भाई टेढ़ी करते हुए कहा विजय ने कभी आपको अपने और टीना के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया मतलब की टीना और रोहन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे तो भला रोहन ने टीना का मर्डर क्यों किया इस बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा लेकिन हाँ रूबी ने कुछ सोचते हुए कहा एक बार मुझे, को मुझे इससे कोई जलन नहीं हुई अब मरे हुए इंसान को लेकर क्यों द्वेष रखना इसलिए मैंने कभी उनसे इस बारे में कोई बात भी नहीं की अच्छा और ये रोहन रोहन निगी के साथ विजय का कैसा रिश्ता था टीना के मर्डर के बाद हम्म पता नहीं पर मुझे नहीं लगता कि विजय किसी के साथ द्वेश रख सकता है उसका ऐसा नेचर ही नहीं है अच्छा तो फिर ये बताओ आपके पास इन तीनों के साथ में कोई फोटो वगैरह है या कोई डायरी या वीडियो जिससे इन तीनों के बीच कैसा रिश्ता था इसका पता लग सके ऐसा कुछ है विक्रांत ने रूबी से कहा एक मिनट सर आप, आप ये सब चीजें क्यों चाहिए ओहो अचानक से रूबी को कुछ एहसास हुआ उसने फिर अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा देखे सर विजय कभी किसी का खून नहीं कर सकता वो भले गुस्से में रहे या टीना को पसंद करता था लेकिन मैं ये जानती हूँ कि विजय किसी भी कीमत पर मर्डर नहीं कर सकता अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं था विक्रांत ने उसे निश्चिंत करते हुए कहा मैं बस उन तीनों के बीच के रिलेशन को समझना चाहता हूँ फोटो की मदद से मैं उन लोगों के बीच के कनेक्शन को समझना चाहता हूँ देखिये हो सकता है इन तीनों के साथ ही कोई और भी आदमी रहा हो जो की इस मर्डर में इन्वॉल्व रहा हो उसका पता लगाना जरूरी है और हो सकता है कि इन फोटोज में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके विक्रांत का लॉजिक समझने के बाद रूबी ने कहा देखिए सर जब से विजय और मैं एक साथ आए हैं तब से उसने अपने कॉरेज लाइफ का कोई जिक्र नहीं किया और करता भी क्यों वो अपने पुराने दिन को याद करके कभी भी दुखी नहीं होना चाहता था और मैं भी इसीलिए उससे कभी इन सबके बारे में बात नहीं करती थी उसने मुझे कभी कोई फोटो वगैरह नहीं दिखाई थी अच्छा कोई बात नहीं विक्रांत ने कहा वैसे आप देखिएगा अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए देखिए आप जितना हमारी मदद करने की कोशिश करेंगी आपकी बेटी उतनी ही जल्दी आपके पास पहुंच पाएगी ये सब चीजें हमें आपकी बेटी को ढूंढने में मदद करेंगी अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ विक्रांत ने कहा और फिर वो तुरंत वहाँ से निकल गया हाँ ठीक है सर रूबी ने कहा और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए विजय सेंगर के घर से निकलने के बाद विक्रांत पार्किंग एरिया में खड़े अपनी कार की तरफ बढ़ गया इस वक्त उसके दिमाग में उसके और रूबी के बीच हुई बातचीत ही गूंज रही थी रूबी के मुताबिक विजय तो तो रोहन को मारकर उसे रास्ते से हटाता दूसरी तरफ रोहन के पास भी टीना को मारने की कोई खास वजह तो नहीं है तो फिर आखिर कातिल कौन हो सकता है टीना को किसने मारा कहा से पता चलेगा विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक और जगह का ख्याल है जहाँ से उसे टीना के असली का पता लग सकता है सर रितेश ने विक्रांत को फोन करके बताना शुरू किया हमने क्राइम सीन के जितने भी फोटोग्राफ मिले थे उन सबको ध्यान से चेक किया है लेकिन फोटो में न तो एग्जेक्ट क्राइम सीन का पता चल रहा है और ना ही ये पता चल रहा है कि जो खून से लिखने की कोशिश की गई थी वो आखिर क्या था फिर बाद में हम लोगों ने दूसरे तरीके से इस बारे में पता लगाने की कोशिश की हमें पता लगा कि 10 साल पहले जिस आदमी ने इस केस की फॉरेंसिक जांच की थी वो अमित के टीचर रह चुके थे उनसे हमने बात करके इस केस के फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानने की कोशिश की हालांकि उन्हें ज्यादा कुछ याद तो नहीं था लेकिन उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी टीम ने खून से लिखे हुए इन शब्दों की काफी जाँच की थी टीना की लाश की पोजीशन के हिसाब से और जिस फोर्स के साथ लिखा गया था उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि ये अक्सर लाश द्वारा ही लिखा गया था ओ, ये कैसे पता लगा विक्रांत ने चौंकते हुए कहा अरे मतलब अगर कोई जिंदा आदमी या तो विक है, है जो कि लेट कर इसे लिखने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब वो टीना ने ही लिखा था और दूसरी चीज अंतिम प्वाइंट को थोड़ा जोर देकर लिखा गया है अनुमान है की ठीक उसी वक्त टीना ने अपने आखिरी सांस ली थी अच्छा तो उसने लिखा क्या था